हैं? सूत्र सूत्र है जी। ना? तो, तो गति संज्ञक और उपर्ग संज्ञा का धातु से पूर्व प्रयोग होता है सूत्र कहता है पर वेदों में वेदों में व्यवहित प्रयोग भी देखा जाता है ठीक है व्यवहित प्रयोग भी तो केवल वेदों में मतलब वहाँ क्या है की लोक में क्या होगा धातु से पहले और यहाँ पर व्यवहित भी तो प्रावी में तो ते का व्यवधान होने पर भी प्राप्त आ गया धातु धातु पूर्व हाँ धातु दा, के पूर्व में ना आकर व्यवहित पूर्व में आया ते से पूर्व में आ गया है और आप देखिए ये उनतालीस पेज पर उनतालीस पेज का अधिक नहीं बोलना चाहिए नहीं उनतालीस अच्छा नहीं नहीं तो जब हम पेज बोले ना तो आप इन इनसे फिर इत्वारी अच्छा इत्वारी अच्छा मतलब ये आपके पास ये पुस्तक नहीं है मतलब नहीं। ये पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है यदि ये, ये पुस्तक नहीं है तो अपनी अपनी पुस्तक में देखो सत्रवा मंत्र सप्त दस मंत्र देखेंगे सप्तज दस मंत्र की औतरणी का है ब्रह्म जग्यम देवम इडियम विदित्वा मिल जाएगी हाँ भाष्य में मिलेगा औतरणिका जो लिखी है ना ब्रह्म देव मीडियम विदित्वा आउत्रनिका नहीं औतरणिका नहीं सत्रवे का भाष से सत्र के भाष्य में जो ब्रह्म यज्ञ देवा मीडियम विदित्वा का व्याख्यान है उस व्याख्यान की औतरणिका मतलब व्याख्यान के, के पहले से मिल जाएगा तो अब इसके पहले क्या था रेत संधिम अर्थ किया था तीन बार अनुष्ठित नाचकेत अग्नि से संधि में का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके <4 Özell großes> तो तीन बार अनुष्ठित अग्नि से संबंध का साक्षात्कार कैसे होगा परमात्मा उपासना के द्वारा है तीन बार अनुष्ठित अग्नि से परमात्मा उपासना के द्वारा जीव और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके तो अब एक ऊपर था ना सं क्या किया था संबंधम और केन परमात्मोपासन तो परमात्मा उपासना अंगी हो रही है और अंग क्या हो रही है वहां पे अंगी अग्नि अग्नि या अग्नि विद्या का क्या बन रही है अंग और अंगी क्या बन रही है परमो ब्रह्म विद्या तो ये जो ये देख रहे हैं ना हाँ ब्रह्म की त्रिवीय संदिम इस प्रकार निर्दिष्ट अंगीभूत परमात्मोपासना को कहते हैं अंगी कौन है अच्छा तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आगे जो इसका भाव है ना आगे जो इसका भाव है तो उसके अनुसार क्या अर्थ होता है यहाँ पर देवम कर क्या किया है ब्रह्मात्मक, है? कि और ब्रह्म का क्या अर्थ है अपनी आत्मा हुँ. कि ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानकर ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को और निचा का साक्षात्कार करते ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानकर उसका साक्षात्कार करके क्या करता है वो अत्यंत शांति को प्राप्त करता है तो ये बताइए तो अत्यम शांति को किससे प्राप्त करता है साक्षात्कार करके किसका साक्षात्कार अपनी आत्मा का ठीक है तो अब ये जब बताइए जब ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा के साक्षात्कार की बात आई तो यहाँ परमात्मा उपासना आई क्या लेकिन जो भाष्य में लिखा है ना त्रिभी ही एक संधि मिति निर्दिष्ट अंगीभूतम परमात्मा उपासना अंगीभूत परमात्मा उपासना कहते हैं तो अभी जैसा व्याख्यान आया उसके अनुसार तो परमात्मा उपासना अर्थ नहीं आई नहीं आई ना भास्त सजाई हमारी कि आराध्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को गुरु के उपदेश से जान करके उसका साक्षात्कार करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है तो यहाँ तो नहीं आई ना तो इसको इस प्रकार आप समझिए कि इति विव्रता जो था ना भाष्य में तो ऐसा कहाँ विवृत है सूत्र भाष्य मतलब इस सूत्र के भाष्य में रामानु ने ऐसा व्याख्यान किया कैसा उन्होंने व्याख्यान किया है आराध्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को गुरु के उपदेश से जानकर और उसका साक्षात्कार कर करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है ये तो श्री श्रीभाष्य का व्याख्यान है और रंग स्वामी के अनुसार कैसा की ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को और आराध्य परमात्मा को जानकर क्या ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को और आराध्य परमात्मा को जानकर और उनका साक्षात्कार करके तो परमात्मा का जब साक्षात्कार करेंगे ना तो वही क्या हो जाएगी परमात्मा उपासना हो जाएगी ब्रह्मजा ब्रह्मत्मक ना ना ना ना ब्रह्म यज्ञ किया था अपना आत्मा जीव को ब्रह्मडो ज्ञात ब्रह्म ब्रह्मज का अर्थ है की ब्रह्म से उत्पन्न और उत्पन्न देखो जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ज्ञाता भी है इसलिए उसको क्या कहेंगे ब्रह्मज्ञ देव अर्थ देवात्मक कर दिया था अब यहाँ तो अभी देव का तो परमात्मा ही अर्थ है अभी जो है ना भाष्यकार के अनुसार जो है परमात्मा ही अर्थ है कि ब्रह्म यज्ञम जाएगा अ... अपनी आत्मा क्या अर्थ होगा है ना? अपनी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करके नहीं समझे अपनी आत्मा इस दृष्टा है ना हुँ? कि ब्रह्म यज्ञम करते अपनी आत्मा और देवम कर ब्रह्म अपनी आत्मा और ब्रह्म को जान और फिर इनका साक्षात्कार करके तो इन दोनों का साक्षात्कार तो जब परमा ये जानना मतलब गुरु के उपदेश से जानना गुरु के उपदेश से जानना और फिर क्या करेंगे मनन करेंगे निर्ध्यान करेंगे साक्षात्कार तो होगा परोक्षात क्या हो जाएगी अप्रोक्ष विद्या हो जाएगी भ्रम तो नहीं हो पाएगा ना भ्रमात्मक तो नहीं एक मिनट अध्यय करना पड़ेगा अध्यय कर सकते यदि लाना है तो अध्यय कर सकते है ना यदि परमात्मा का अर्थ करना है तो अध्यय कर लो नहीं ऐसा करो अपनी आत्मा और परमात्मा का कर साक्षात्कार करके क्या करेंगे तो, अपनी आत्मा, तो अपनी आत्मा और परमात्मा को गुरु के उपदेश से जानकर और उनका साक्षात्कार करके दोनों का तो जब परमात्मा का साक्षात्कार तो फिर क्या हो गई परमात्मा उपासना हो गई क्या हो गई परमात्मा तो यहाँ पर एक तो ऐसा आप कर सकते है की बाद में जो कहा है वो श्रीवास्तकार का मत कहा है और पहले जो है इनके अनुसार ऐसा होगा हो गया एक बात अथवा ये प, एक हो गया। कि वो जो आगे जो आगे है ना इति ता तो सूत्र कुभा तो सूत्र भाष्य में उन्होंने श्री भाषाकार स्वामी जी ने ऐसा कहा है पर रंगरमन स्वामी का वो अर्थ वह अर्थ है अथवा आप ऐसा कर सकते हैं कि परम फिर ऐसा अध्यय करना यदि दोनों का एक अर्थ करना हो किसका श्रीवास्तव का और रंग रामानुस्वामी का एक ही अर्थ करना हो तो अध्यय करेंगे देखो त्रिभी एत संदिष्टम अंगीभूतं परमात्मोपासनम त्रिभी एत संदिम इति निर्दिष्टम यद अंगीभूतम परमात्मोपासनम यद अंगीभूतम यद को जोड़ेंगे यद अंगीभूतम परमात्मोपासनम तस् अंगम अंगीभूत जो परमात्मोपासना उस परमात्मोपासना के अब्ज वही तंग को कहते हैं परमात्मा के अब्ज वही तंगत्मोपासना का अब तंग है अपनी आत्मा का साक्षात का है. अपनी आत्मा का तो फिर ऐसा समझेंगे अभी जो हमने पहले बताया उसके अनुसार क्या हुआ कि रंग रामानुस्वामी के अनुसार अपनी आत्मा और परमात्मा को गुरु के उपदेश से जानकर और इन दोनों का साक्षात्कार करके तो जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का तो ब्रह्मोपासना हो गई हो गया अब यदि कहें कि दोनों का एक होना चाहिए अलग अलग हो रहा है ना इसमें तो फिर ये अर्थ करें, करेंगे क्या कि अंगीभूत जो ब्रह्मो ये फिर कुछ अध्ययन करना पड़ेगा एक अर्थ में की अंगीभूत जो परमात्मा उपासना उसके अब अंग आत्मे साक्षात्कार को कहते हैं अब व्यवहित अंग क्या तो यदि ऐसा लगा लोगे ना तो फिर दोनों का एक अभिप्राय हो जाएगा लेकिन इसमें अध्यार का क्लेस किसका किया है अंगीभूतम यद परमात्मोपासनम तस्य तस्वी वही तस्य तस्य कस्य वही तंगमी हाँ अंगीभूतम परमात्मोपासनम तस्य अब वही तंगम तो करना हाँ, पड़ेगा अच्छा और यहीं पर जो निचाई का क्या अर्थ था साक्षात्कृत ब्रह्मात्मा अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके तो यहाँ पर धातु में है चायरी चायरी हाँ चायरी पूजा निशा मनोहो तो चायरी धातु यहाँ पर जानने समझने अर्थ में है तो चायरी से बना है फिर कतवा को लेफ हो जाएगा एक तो चायरी निर्णय पूर्वक चायरी धातु है एक तो धातु का यह है एक कतवा को लेफ्ट का यह हो जाएगा तो इस प्रकार दो चायरी निशा मनोह हो, किससे होगा हाँ। पूजा हाँ। क्या हमको हमसे का उच्चरण नहीं होता है होना चाहिए बंगाल में अलग अलग उच्चारण सिखाते हैं बीस पीज पर है ना जी प्रथम पंक्ति का और कार्ड काट दो में है दूसरी पंक्ति का और और और काटो प्रथम पंक्ति का दूसरी पंक्ति का को इसको दोबारा देख लो उन्नीसवे मंत्र का अर्थ दोबारा देखेंगे यह अपि अपिवाताम जो कोई भी एताम करता पूर्वोक्त चितिम अर्थ है अग्निचैन क्रिया अग्निचैन क्रिया को ब्रह्म में यज्ञ आत्मभूता आत्मभूत अर्थ है आत्मस्वरूप तो यहाँ पर ऐसा समझना जो जो ज्ञा शब्द है ना तो ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण और ज्ञाता होने के कारण यज्ञ शब्द हो जाएगा ना तो, तो जीवा जीव होगा ना आत्म भूत अर्थ आत्म, तो होगा आत्मा तो जीवात्मा ही अर्थ होगा ब्रह्म कर दो जो? जो कोई भी ऐसी अग्नि चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप जानकर अग्नि चयन क्रिया को क्या समझना है ब्रह्मात्मक आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा समझना है अग्नि को हाँ ये क्या एक दृष्टि है दृष्टि मतलब ऐसी होती अतस्विन तदबुद्धि जैसे की अन्नम ब्रमान ब्रम्म है।, अन्न है ऐसा समझो अन्न को ब्रह्म अन्न नहीं बल को ब्रह्म मतलब ऐसा चिंतन करना है तो यहाँ पर क्या चिंतन करना है कि अग्नि चैन क्रिया ये अपनी आत्म, ब्रह्मात्मक आत्मा है अग्नि अग्निचैन क्रिया क्या है अपनी आत्मा है ऐसा दृष्टि करने को जिक्र मिलेगा अग्निचैन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्मा सूप जानकर अपनी आत्मा अग्नि मतलब जो अग्नि चयन क्रिया के अपनी आत्मा ही है अग्नि चयन करेंगे ना अग्नि आत्मा तो मैं हूँ हाफ आत्मा है ठीक है आत्मा। जो अग्नि चैन क्रिया है उसको आत्मा समझना है, कह कौन रहा है अपनी आत्मा है जो जो चयन करेगा वही ऐसा समझेगा अपनी आत्मा चयन करने वाला चयन क्रिया को अपनी आत्मा समझेगा करने वाला भी तो आत्मा है, ना। है।, लेकिन आत्मा है। बात नहीं समझना है अब देखना जो चेंज करने वाला है वो देव को लेकर है। ऐसा है ना चेंज करने वाला जो चयन कर्म होगा वो तो देह से युक्त होकर के तो देव विशिष्ट आत्मा क्या है वहां पर चयन करता है अब अग्नि चैन क्रिया को क्या है की वो आत्मस्वरूप समझना है आत्मस्वरूप से विशिष्ट देह है आत्मा से विशिष्ट देह क्या हो जाएगा चयन करने वाला ये देश विशिष्ट आत्मा क्या हो गया चैन करने वाला तो चयन करने वाला कौन है देश विशिष्ट आत्मा तो देश से विशिष्ट जो आत्मा है ना अपना उस आत्मा को चयन क्रिया समझना है तो आत्मा को हाँ नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चैन क्रिया को आत्मा वो आत्मा समझना है देश से विशिष्ट जो आत्मा है तो चैन क्रिया को वो आत्मा समझना है बताइए ऐसा तो ऐसा कहते हैं हाँ, चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्मा स्वरूप जानकर नाचकेत अग्नि का चयन कर, करता है तो चयन करता है वही का आत्म आत्मा का, का अनुसंधान करने वाला होकर क्या करने वाला होकर ब्रह्मात्मक आत्मा का ब्रह्मात्मक आत्मा होगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मात्माक आत्मा है ही तो ब्रह्मात्मक आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर वह करता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है मतलब ब्रह्मोपासना करता है जिससे की पुनर्जन्म नहीं होता बताएस तो वो क्या समझ कर के चयन करना है अग्नि चैन क्रिया को आत्मा, आत्मा समझ के अब जो भाई इसमें देखिए रंग उसको फिर देखिए ये मंत्र हो जाएगा तब नया शुरू होगा तब आपको ध्यान दिलाएंगे छुट्टी छुट्टी तो अग्नि चयन क्रिया को ब्रह्म ब्रह्मात्मा के आत्मा समझ करके अग्नि चयन करना है अग्नि चयन करना है यहाँ पर क्या रंग, इसमें रंग रामानुस्वामी के अनुसार इस निर्माण करना है इस स्खंडिल चयन होगा ना अग्नि के अनुसार और वहाँ अग्निस्थापन अर्थ होगा तत्वनी के अनुसार यहाँ इस निर्माण अर्थ होगा अच्छा जी अब देखिए यहाँ पर देखिए पाठ अपना तो ये देखिए हाँ तो इसमें विवेचनी में क्या पाठ माना गया था यो वापे यही माना था ना कि यो वाहम माना था तत्वे में क्या पाठ था वह अपीता माना था क्या वह अपीएता अब इन्होंने क्या पाठ माना है यो वा ये यही माना है ना यहाँ प्रथम संख्या की टिप्पणी देखेंगे इस पुस्तक में दी हुई है और हम बताई देते हैं जिसके पास नहीं।, नहीं है तो यो वा इति श्रू प्रकाशिका पाठ सूत्र काशिकाकार का पाठ क्या है यो वा यो वाताम तो वाह ये वा जो है विकल्प में प्रसिद्ध है ना पर ये बताते हैं उतमूर स्वामी की तत्र वई थी पदच्छेदा मतलब वही वही एताम ऐसा प्रद्छेद करेंगे क्या करेंगे वही जब वही एताम में को यावा से क्या हो जाएगा को आय लोपा सक से लोप हो जाएगा तो वह यहाँ पर पाठ उनको इष्ट है वही एता क्या इष्ट है वही एताम, है? वही वही वही एताम ऐसा पाठ इनको इष्ट है चलिए दोनों पाठ है कोष्ठक के अनुसार वैसे वाहम माना जा सकता है पर वही कहते तो वही ही मान लो अब यहाँ पर देखेंगे अन्य यह एताम एताम चितिम एताम चितिम ब्रह्म ब्रह्म भूताम विदित्वा यही होगा ना जी क्या भूताम वही विदित्वा जब वही पदच्छेद कर रहे हैं ना तो वही विदित्वा कर लो वही विदित्वा हाँ वही विदित्वा चकेतम चिन्हुते नहीं नहीं यह चितिम यह चितिम करते चितिम करते क्या है चयन क्रिया चितिम करते अर्थ क्या चयन मतलब अग्नि चयन कि जो अग्नि चयन को ब्रह्मात्मक आत्मा ही जानकर अग्नि चयन को ब्रह्मात्मक आत्मा ही जानकर नाचकेत अग्नि का चयन करता है नाचकेतम चिनुते लग गया कर सो कर तो वही ब्रह्म आत्मभूता भूता भूतवा की ब्रह्मात्मक आत्मा का, आत्म का अनुसंधान करने वाला होकर तद करो उसे करता है एन पुनः न जायते जिसे करने से पुनर्जन्म नहीं होता है तो या प्रसम पक्ति में था या एताम चिटिम जो इस चिट्ठी को चिट्ठी करते अग्निचयन क्रिया को अग्निचयन को ब्रह्मात्मक आत्मा जानता है क्या जानता है आत्मा। अब हस् में लगाइए कि ब्रह्मा तो ब्रह्मात्मक आत्मा किसको समझना है या चितिम चितिम एता चित कि चैन, चैन, क्रिया। चैन क्रिया जो चैन क्रिया को ब्रह्मात्मक स्वस्वरूप ऐसी कि ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपन समझकर, कर ब्रह्मात्मा के आत्मस्वरूप समझ कर स्वस्वरूप मतलब आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप कैसा है हाँ की जो चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप समझ और नाच केतम चुनते हैं नाच के तम अग्निम चुनते नाच केतन का क्या अर्थ है नाचकेतम नाच के अग्नि का चैन करता है लगेगा करते ये ब्रह्म यज्ञ आत्मभूता भूतवाकर्थ है कि ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर उसे करता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है उसे करता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है अर्थात आप मतलब भगवत प्राप्ति होने पर भगवत धाम जाने पर मोक्ष होने पर फिर संसार में नहीं आना पड़े अपन होती है मोक्ष प्राप्ति होने पर जी। तो उसी को कहते हैं आप हेतु गौतम आप का हेतु जो भगवत उपासना उसका अनुष्ठान करता है किसका अनुष्ठान करता है बोलोरा अपनरावृत्ति का हेतु हेतु पुनर्भव से हेतु होता हूँ पुनर्भव का हेतु भगवत उपासना है आप उन्नर भाव की हेतु जो भगवत उपासना है उसका अनुष्ठान करता है तथा तथा और वैसा होने से अग्नौ भगवान भगवदात्मक स्वात्मत्व अनुसंधान पूर्व काम ये अग्नि में भगवद दात्म, भगवदात्मक ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व अनुसंधान ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को किसको समझना है अग्नि को हाँ अगनी। तो अग्नि में ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व का अनुसंधान ब्रह्मात्मक स्वात्मा कौन होगी तो ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व किसमें जाएगा तो अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत्व का अनुसंधान पूर्वक अग्नि को ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा है ऐसा समझकर लगेगा अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत, ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व तो किस में जा रहा है अग्नि में अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत्व के अनुसंधान पूर्वक ही चयन अनुसंधान पूर्वक ही चयन अब इसका अनुवेख किसके साथ होगा आगे जो है भगवत उपासन द्वारा मोक्ष साधन थे निर्दिष्टम ऐसा चयन भगवत उपासना के द्वारा मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है चयन है ना चयन भगवत उप चयन मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है और कैसे भगवत उपासना के द्वारा और कहा निर्दिष्ट है तो इति पूर्व मंत्र दिया है ना किस पूर्व मंत्र में त्रिवीर संदिम की तीन बार चयन की गई नाचकेत अग्नि से जीव आत्मा और परमात्मा के संबंध का अतिक्रमण करके जन्म व मृत्यु से बाहर हो जाता है लगा देंगे तो तीन बार चयन की गई नाचकेत अग्नि से फिर ब्रह्मोपासना के द्वारा यही लगाते है न तो पंक्ति लगाएंगे यहां पर आप अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत्व के अनुसंधान पूर्वक के चयन ही चयन कर लेना त्रिवीर संदिम त्रि कर्म कृत जन्म मृत्यु इस प्रकार पूर्व मंत्र में भगवत उपासना के द्वारा मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है मोक्ष के साधन रूप से कौन निर्दिष्ट है बोलो चयन कैसा चयन त्मक हाँ अनुसंधान ठीक है अग्नि में ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व के अनुसंधान पूर्वक चयन ही मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है न अन्य ना मतलब अन्य प्रकार से चयन मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट नहीं।, नहीं है प्रसंगानुसार थोड़ा टिप्पणी हम बोले देते हैं सुन लो ये पुस्तक सबके पास नहीं है की ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत ये मूल में आया है ना ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत आया है ना उसी को समझाते हैं कि अत्र का शिका एक अनुसंधान पूर्वक अग्नि आप हेतुभूत ब्रह्मोपासन द्वारा मोक्ष प्राप्ति रही युक्त संक्षेप में समझ लेना कोई कठिन नहीं है कि ब्रह्मात्मक चेतन दृष्टि से अनुसंधान पूर्वक मतलब अग्नि क्या है की अग्नि तो क्या समझना है ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा ब्रह्मात्मक चेतन आत्मा कौन है अग्नि तो वही है ब्रह्मात्मक चेतन दृष्टि से मतलब ब्रह्मात्मक चेतन, चेतन समझने से ब्रह्मात्मक चेतन किसको समझना अग्नि ये मतलब हुआ दूसरा पक्ष है कि तादिश देवता अधिष्ठित्व की अग्नि देवता से अधिष्ठित उसको समझो किसको अग्नि को अग्नि को ये रंग रामानु स्वामी ने नहीं कहा है यह सुशिकाकार का मत बता रहे हैं सूत्र स्वामी ने तो यही बोला है कि अग्नि को अपनी आत्मा समझना है ब्रह्मात्मक आत्मा और शु प्रकाशिकाकार कहते हैं उसको ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा समझो एक पक्ष और दूसरे पक्ष में क्या है कि ब्रह्मात्मक अग्निदेवता से अधिष्ठित ब्रह्मात्मक अग्निदेवता से अधिष्ठित ऐसा समझो इस शरीर का अधिष्ठाता एक आत्मा है ना उस आत्मा से अधिष्ठित कौन हो जाएगा ठीक है इस शरीर का अधिष्ठ मतलब ब्रह्मात्मा का आत्मा से अधिष्ठित यह शरीर है तो ब्रह्मत्मक चेतन अग्नि देवता से अधिष्ठित कौन है अधिष्ठित तो तो तो उसको समझ लो या ब्रह्मत्मा को अपनी आत्मा समझ लो तो यह प्रकाशिका कार्य को दो मत है रंग रामानुस्वामी के अनुसार तो उसको ब्रह्मत्मा को अपनी आत्मा ही समझना है चलिए मूल में भाष में अयम च मंत्रा और यह मंत्र को से कुछ पुस्तकों तो में नहीं देखा जाता है शंकर भाषा और मध्य भाष के संस्करणों में नहीं है ये मंत्र नहीं है नहीं है तो और ये मंत्रा, या मंत्र कुछ कोषो में नहीं है कुछ ग्रंथों में नहीं है और कैसे अव्याकृता चाह और कुछ विद्वानों ने अव्याकृता मतलब इसका व्याख्यान नहीं किया है नहीं और कहीं होने पर भी कुछ विद्वानों ने व्याख्यान नहीं किया है अथापिगत फिर भी प्रत्यम प्रत्ययतम करते तंद तंद प्र तंद तंद तो है विश्वस्तम अत्यंत विश्वसनीय या आपतम समझ जाएंगे की फिर भी अत्यंत विश्वस्त व्यासादी के द्वारा ही व्याख्यात होने से व्यासादी मतलब सुदर्शन सूरी की फिर भी अत्यंत विश्वस्त सुदर्शन सूर्य आदि के द्वारा ही व्याख्यात होने से न प्रक्षेप शाह कर या इसके प्रक्षेप की शंका नहीं करना चाहिए ऐसा वही कह सकते हैं कि ये प्रक्षिप्त मंत्र है इसको पहले वाले आचार्यों ने व्याख्या नहीं की है और कुछ, -कुछ तो पुस्तकों तो में नहीं देखा जाता है तो कहते हैं प्रक्षिप्त नहीं करना क्योंकि सूरज सिंह थोड़ी व्याख्या की है कोई और करता है है कहते हैं, हैं? <laughs> हैं। अब, आ, अब तो ये पहले का थोड़ा थोड़ा बता रहे अग्नचिकेर्गो इमृणी था द्वितना वर्ण एक अग्नि तव प्रवक्ष जनासह तृतीय अग्नि नचिकेत स्वर्ग येन एक अग्नि तव प्रवक्ष्य जनास तृतीय वर नचिकेत वृणीस्वे अन्वय देखेंगे नचिकेता का प्रथम करना नचिकेता स्वर्ग एक अग्नि ते नचिकेत स्वर्ग यस अग्नि ते यम द्वितयन वर्ण अवृणी था यम द्वितयन वर्ेण अवृणीठ दूसरी पंक्ति में आइए जनास तव एव प्रवक्ष जनासा अग्नि तव एव एवं प्रवक्ष नचकेत नचकेत शब्दार्थ देखेंगे नचकेत समुद्धि के रूप है नचकेत स्वर्ग स्वर्ग अर्थ स्वर्ग का साधन अभी स्वर्ग शब्द किस अर्थ में आ रहा था कठोपनिषद में नहीं। नहीं। नहीं। बोलो स्वर्ग शब्द हाँ स्वर्ग शब्द स्वर्ग लोक शब्द में स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक था है ना स्वर्ग बता रहा नहीं नहीं हम स्वर्गीय पूछ रहे हम स्वर्ग, स्वर्ग पूछ रहे हैं मतलब स्वर्ग लोक शब्द जहाँ स्वर्ग लोक शब्द था ना वहाँ स्वर्ग स्वर्ग शब्द को मोक्ष स्थान का बोधक माना था और केवल स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक आ रहा था है ना स्वर्ग लोक के साथ जब स्वर्ग शब्द है तो मोक्ष स्थान का बोधक हो रहा है और केवल स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है तो यहाँ भी स्वर्गीय का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग का साधन स्वर्ग है, तो का है मोक्ष तो स्वर्गीय का क्या अर्थ हो जाएगा मोक्ष का साधन हे नचकेता मोक्ष का साधन ऐसा कर्थ है ऐसा यह अग्नि अग्नि विद्या कि मोक्ष का साधन अग्नि विद्या अग्निविद्या ते ते तेरे लिए उपदिष्ट है किसके द्वारा उपदिष्ट है यम द्वारा।, और द्वारा और किसके लिए नचकेता मोक्ष मोक्ष का साधन या अग्नि विद्या तेरे लिए मेरे द्वारा है। तेरे लिए उपदृष्ट हाँ तो मोक्ष का साधन क्या होगा विद्या। उसका किसने उपदेश किया यमने। यमने। आ, कि उसमें बताया था ना, कितनी कैशिष्ट का होनी चाहिए कितने परिमाण वाली होनी चाहिए सब बता दिया उन्होंने लग जाएगी पंक्ति अब दूसरी पंक्ति आगे देखना यम द्वितीय वर्ण अवर्णी था यम करते जिसे मतलब जिस अग्नि विद्या को जिस अग्नि विद्या को दुटीय वर्ष से मांगा था जिस अग्नि विद्या को दुटी वर्ष mm -hmm. मांगा था जनासाह जनासा कर्थ होता है यहाँ पर जन मनुष्य यहाँ प्रसंगानुसार जनासा कर्थ है याज्ञिक मनुष्य जनासा एतम अग्निम याज्ञिक मनुष्य इस मनुष्य इस, इस अग्नि को एतम अग्निम इस अग्नि को तव एव कर्थ आपके ही यज्ञ करने वाले मनुष्य जनासा करता है मनुष्य तो यहाँ प्रसंगानुसार क्या अर्थ है याज्ञिक मनुष्य हाँ यज्ञ करने वाले मनुष्य जनासा करता है याज्ञिक मनुष्य एतम अग्निम इस अग्नि को तव तो करते आपकी ही आपकी ही अर्थात आपके ही नाम से नाम ना जोड़ लेना इस अग्नि को आपके ही नाम से प्रवक्षती कहेंगे याज्ञिक मनुष्य इस अग्नि को आपके ही नाम से कहेंगे द्वितीय तो दे दिया ना अब बताते हैं नचकेता हे नचकेता तृतीयम वरम वर्णित तीन वर को मांग लो हे नचकेता तीसरे वर को मांग लो किसको मांग लो तीसरे वर को मांग लो ऐसा शब्दार्थ हो गया कुछ तो था, तो था नाला ना, हाँ वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था की श्रीमाम अनेक रूप में गृह की इसको इस माला को ग्रहण कर लो यही कहा न तो माला को ग्रहण कर लो तो ये उन्होंने कहा है और फिर देखो आगे उसी में कहा दिया है बाद में दोबारा कह रहे हैं और उसी बात को दोहरा रहे हैं आपकी बात सही है नाम ना भविता या मगनी पहले भी उन्होंने कहा था अच्छा एक वरदान और मांग लो ऐसा भी कहीं आया था हाँ। नहीं, एक कौन था तो से पहले वाला तो ये आगनी तेरे नाम से अच्छा ठीक है ये यही है ठीक है ठीक है मतलब अग्नि तुम्हारी नाम से होगी तो उसी की और पुष्टि कर दिए दोबारा ठीक है अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसकी व्याख्या बात ये है कि अभी स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है तो स्वर्ग शब्द का देवलोक अर्थ प्रसिद्ध है और मोक्ष अर्थ किया गया तो इस विषय को यहाँ बताना है तो स्वर्ग शब्द के दोनों अर्थ होते हैं देवलोक भी होता है और मोक्ष भी अर्थ अच्छा होता है दस वर्ष शास्त्राणी दस वर्ष शता रामो राज्य मुखास्त स्वर्गोकम प्रियास्थिति या स्वर्गलोकम प्रयास्थिति ऐसे भी पाठांतर है कहीं ब्रह्म लोकम प्रयास्त है तो स्वर्गलोकम प्रियास्थिति या स्वर्गलोकम प्रियास्ति जब है तो वहां भी उसका अर्थ क्या है हाँ अब यहाँ पर इसकी व्याख्या के सहारे चलो मोक्ष का बोधक स्वर्ग शब्द व्याख्या देखो इस प्रकरण में मतलब कठोप निषद का है इस प्रकरण में जो प्रथम वल्ली का प्रकरण है कठोपनिषद के इस प्रकरण में अनेक बार पढ़ा गया स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का बोधक है परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का बोधक है मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है देवलोक का नहीं क्योंकि स्वर्गलो का अमृतत्वम भजनते स्वर्गलोका दोग अमृतत्वंते का क्या अर्थ था कि स्वर्गी में निवास करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैं मतलब जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं अमृतत्व को प्राप्त करते हैं मतलब जन्म और मृत्यु के तो जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं वजन्ते का प्राप्ति मंथी कौन प्राप्त करते हैं स्वर्गलोका में स्वर्गलोक में निवास करने वाले किसको प्राप्त करते हैं जन्म और मृत्यु के अभाव तो जन्म और मृत्यु का अभाव मोक्ष स्थान भगवत लोक में है या तो ये देव लोक में है भगवत लोक में है ना इसलिए यहाँ पर स्वर्ग लोक का क्या अर्थ हो जाएगा मोक्ष स्थान क्या अर्थ हो जाएगा मोक्ष स्थान संक्षेप में एक बात समझ लेना चार पुरुषार्थ हैं कौन कौन धारुण अर्थ काम और मोक्ष ठीक है अब मोक्ष की अलग अलग परिभाषा है सबके यहाँ सांकर सिद्धांत में क्या है की ये जो प्रपंच निद्र की ही मोक्ष है अविद्यावृति ही क्या है मोक्ष है इसमें सबके लक्षण आएंगे मोक्ष के आगे वैष्णव मतों में मोक्ष क्या है कि सकल बंधनों बंधन की निवृत्ति पूर्वक निश्चय आनंद रूप परमात्मा का अनुभव सकल बंधनों की निवृत्ति पूर्वक आनंद रूप परमात्मा का ये मोक्ष है तो मोक्ष है और मोक्ष किससे होता है भक्ति से किससे होता है रितय ज्ञान मुक्ति में ज्ञान शब्द किसका वाचक है हाँ उपासनात्मक ज्ञान का बोधक है किसका बोधक है उपासनात्मक ज्ञान ही भक्ति या दोनों संप्रदायों में थोड़ी अलग दृष्टि है अर्थ तो दोनों का समान है पर वो बोलने का तरीका भिन्न है क्योंकि रिति ज्ञान मुक्ति को देखो सभी शंकर मान शंकर रामानुज वगैरह सब मानते हैं है ना तो ज्ञान ज्ञान क्या है वो वाक्यजन्य ज्ञान है अथवा उपासनात्मक ज्ञान है इसको लेकर के मतभेद होते हैं गीता में क्या आया अन्य गीता में आई है ना तो शंकराचार्य अर्थ करते हैं आनंद भक्ति अर्थ क्या करते हैं ज्ञान जब आनंद भक्ति कर्त ज्ञान हो सकता है तो द्वितीय ज्ञान मुक्ति में ज्ञान कर तो भक्ति हो सकता है उसमें क्या फिर अपनी संसाधने प्रत्यक्षानुमाना व्यायाम ब्रह्म सूत्र है तो मोक्ष का साधन क्या है संसाधन संसाधन रूप ज्ञान मोक्ष का साधन है ब्रह्म सूत्र कहता है संसाधन इसलिए यहाँ पर नहीं है इसलिए ज्ञान से मोक्ष होने में कोई प्रमाण नहीं है बत्ती से होता है, है ना ये श्रुति मतलब आज उपलब्ध वेदों में नहीं है वर्तमान में जो उपलब्ध है ऐसा मान लेकिन इस अभिप्राय ये रिति ज्ञान मुक्ति ये अनुपूर्वी में तो श्रुति नहीं मिलती है पर ज्ञान से मुक्ति के बोधक अनेक वाक्य हैं है जानकारी मुक्ति कही गई ना इसलिए इसमें कुछ ऐसा विवाद नहीं करते है, इस है। हैं इस वाक्य को मानते हैं गौड़ी वरिष्ठ कहते नहीं बंधन की निवृत्ति ज्ञान से होती इसमें प्रमाण नहीं है तो भक्ति से होती है जीव गोस्वामी बात कहते हैं और वो भी क्या है की चार पुरुषार्थ है ना तो पंचम पुरुषार्थ किसको मानते भक्ति को गौड़ी मत में पंचम पुरुषार्थ कौन है भक्ति है लेकिन जो जो वैष्णव बात ऐसी पुराणों में ऐसी बात आती है चतवाराह एवं पुरुषार्थ चार ही पुरुषार्थ चार ही पुरसार। तो अब चार ही पुरुषार्थ है तो फिर क्या करेंगे ये लोग तो यहाँ पर जो वैष्णवो का जो मोक्ष है ना वैष्णो में। वैष्णो में जो मोक्ष है वो परमात्मा का अनुभव रूप मोक्ष है परमात्मा की भक्ति रूप मोक्ष है सकल बंधनों की निवृत्ति पूर्वक जो परमात्मा का अनुभव होगा वही क्या है आपका मोक्ष है पहले भक्ति क्या होती है ये भगवद्ध अनुभव का साधन होती है बंधन की निवृत्ति का साधन होती है ये साधन भक्ति और बाद में फल रूपा भक्ति हो जाती है, है? तो अब गौड़ी वैष्णो में कहते हैं कि पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं भक्ति को और यहाँ पर क्या है कि चतुर्थ के अंतर्गत ही आ जाती है तो भक्ति से मोक्ष मानते हैं किससे मोक्ष मानते हैं तो चतुर्थ में ही आ गया वो चतुर्थ में ही आ गया और, और मोक्ष की क्या लक्षण है यहाँ पर भगवद अनुभव भग... तो वो बात वही है वो पंचम कहते पंचम नहीं कहते पंचम कहने का कारण यह है कि शंकर संत मोक्ष को उन्होंने चतुर्थ मान लिया बात आई समझ में मतलब अन्य अन्य आचार्यों के मत अन्य आचार्यों के मत में प्रसिद्ध मोक्ष को वो चतुर्थ पुरुषार्थ मान लिया गौड़ी लोग अन्य आचार्यों के मत में जो मोक्ष प्रसिद्ध है उसको क्या माना चतुर्थ पुरुषार्थ तो फिर वैष्णो मत वाला मोक्ष पंचम पुरुषार्थ हो गया और यहाँ अन्य मतों में प्रसिद्ध जो मोक्ष है उसको मोक्ष माना ही नहीं उड़ा दिया दूसरे लोगों ने बताई सर तो बात में तात्पर्य वही हो जाता है पर वो थोड़ा शब्द अलग अलग हो जाते हैं भाव दोनों का वही है दोनों का भाव यही है अब जैसे सायुज्य और सामीप्य गौड़ी मत में मुक्ति क्या मानते हैं सामिप्य और श्री वैष्णव में क्या मानते हैं सायुज तो मतभेद लगेगा लेकिन जो सायुज का करते हैं श्री वैष्णव गौड़ी लोग वही सामीप्य का कर देते हैं तो वहाँ भी दोनों अर्थ एक ही हो जाते हैं कौन कौन सा और स्वामी का भी अर्थ एक ही ही हो जाता है ऐसा के परिभाषा थी वस्तुओं की वो बगल परिभाषा समझिए वही परिभाषा होती तो भेजा तो जाता है सायुक्त मानते हैं हम स्वामी मानते हैं तो भेजा जाता है ऐसा देखोगे तो, तो जो से जो श्री वैष्णु करते हैं गौड़ी लोग तो लो? तो अलग कभी बताया जाए तो उसकी व्याख्या करेंगे यहाँ जो साहित्यकार थे वही उनके सामित्यकार थे तो अर्थ नहीं करेगा श्री वैष्णु जिसको स्वामित्व कहे यदि गौड़ी उसी को सामित्य कहे तब मत भेदा जाएगा तो मत भेदेगा यहाँ साहित्य का जो अर्थ ये करते हैं जिस अर्थ में इसलिए वैष्णव साई का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में गौड़ी सामीद का प्रयोग करते हैं ये बात तो वर्ष में कुछ अंतर नहीं है हमारे तो यहाँ पंचम पुरुषार्थ है पंचम क्यूँकी अन्य आचार्यों के मत में प्रसिद्ध मोक्ष को गौड़ी लोगों ने चतुर्थ माना और उससे बड़ा क्या माना अपना मोक्ष को भक्ति से जो क्या होता है मतलब मोक्ष को चतुर्थ पुरुषार्थ कहा भक्ति को क्या कहा पंचम पुरुषार्थ कहा तो ये समस्या क्यों आई की अन्य आचार जिस मोक्ष को मानते है उसको चतुर्थ पुरुषार्थ मान लिया गौड़ियों ने और अन्य आचार्यों को मान मोक्ष को तो दूसरे वरिष्ठों ने खंडन कर दिया माना ही नहीं और भक्ति को ही उन्होंने क्या मान लिया मोक्ष मान लिया मतलब बंधन की निवृति पूर्वक जो भक्ति होती है वही मोक्ष है बंधन की निवृति पूर्वक जो भगवजन भोग होगा वो भक्ति ही को होगा बंधन की निवृत्ति पूर्वक जो भगवजन भोग होगा क्या होगा वो भक्ति को ये सब से क्या है कि उन्होंने अन्य आचार्यों के मुक्त को नहीं माना भक्ति को ही उन्होंने मुक्त को टीम ले लिया उन्होंने अन्य आचार्यों के मुक्त को चतुर्थ मान करके अपना पंचम कर लिया उसमें पूछेगा यही थोड़ा बात एक और यह यहाँ तक कि एक देखिए गौड़ी मत विशिष्टा द्वैत मत गौड़ी मत और निम्बार्थ मत इन तीनों में ज्यादा समानता है ज्यादा समानता अब अंतरंगला शक्ति तटस्था शक्ति बहिरंगला शक्ति ये शब्दों का गौड़ी मत है तो आप जैसे की यहाँ विशेषण है ये विशेषण शब्द का उपयोग करते है वो शक्ति शब्द का उपयोग करते यही अंतर आ जाता है बात वही है कि भारत ने पाकिस्तान पर अपनी शक्ति से विजय प्राप्त की तो शक्ति क्या है वहाँ पर चेतन जो सैनिक है और अचेतन जो अस्त्र गोला बारूद एक शक्ति हो गयी तो चेतन अचेतन शब्द का ये उपयोग करते हैं विशिष्टा का, विशेषण का वो शक्ति शब्द का उपयोग करते हैं एक शुरू शक्ति शक्ति शक्ति पर बात वही है एक को में में से तीनों लग जाएगा बल्कि ये क्या है विशिष्टा ज्यादा विस्तृत है ना इससे आसानी से वो लग जाता है निर्माण मत भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं गोली मत भी पढ़ सकते हैं हाँ मध्य की प्रक्रिया बल्लभ की प्रक्रिया समानता होने पर भी इनकी प्रक्रिया अलग है तीनों की प्रक्रिया बहुत समानता है उनकी परिभाषाएं अलग अलग है, जो है अलग अलग क्योंकि विशेषण कहेंगे तो तो तो वो वो तो ब्रह्म का प्रयास करेंगे तो लगातार तो हम यहाँ पर अपने ये आते हैं चलिए कि मोक्ष का बोधक स्वर्ग शब्द कठोप के प्रकरण में अनेक बार पढ़ा गया स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का बोधक है देवलोक का बोधक नहीं है पंक्ति मिलना ही है क्योंकि स्वर्ग लोक का अमृतत्व वजनते कि मतलब स्वर्ग लोक में निवास करने वाले जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं तो जन्म और मृत्यु का अभाव देवलोक में होता है क्या अमृतत्व है कि जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं तो जब देवलोक में जन्म और मृत्यु का अभाव नहीं होता है तो फिर स्वर्गलोक शब्द का अर्थ क्या करना पड़ेगा मोक्ष स्थान क्या मोक्ष स्थान भगवत धाम है ना भगवत धाम अर्थ करना पड़ेगा त्रिकाड होती इस प्रकार मोक्ष स्थान में निवास करने वालों के जन्म और मृत्यु का अभाव कहा जाता है वह देवलोक में संभव नहीं और देखना त्रिनाचिकेता तो त्रिवी एत तरति जन्म मृत्यु तो यहाँ पर त्रिनाचिकेता त्रिवीर संत तरति जन्म मृत्यु ये उत्तरार्ध है और इसका पूर्वार्ध क्या था ने, ने, ये पूर्वार्ध है ठीक है पूर्व आदेश तो त्रिवीत है ना त्रिवी का अर्थ क्या था तीन बार अनुठित नग्नि से और तीन बार अनुष्ठित स्वर्ग की साधन अग्नि से है ना तीन बार अनुत स्वर्ग की साधन हाँ तो स्वर्ग की साधन कर्म करने से क्या हो जाएगा जन्म मृत्यु जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण स्वर्ग के साधन अग्नि का अनुष्ठान करने से स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने से क्या होगा जन्म और मृत्यु का जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण किसके अनुष्ठान से होगा स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने तो बताइए जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण देवलोक के साधन का अनुष्ठान करने से होगा नहीं।, नहीं होगा नहीं होगा ना तो किस तो ये जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण होगा स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने से मतलब मोक्ष के तो साधन का अनुष्ठान करने से बताइए समझ में लगाइए इस प्रकार स्वर्ग का साधन कर्म करने से जन्म और मृत्यु से पार होना कहा जाता है देव लोक का साधन कर्म करने से देव लोक की ही प्राप्ति संभव है और मोक्ष का साधन कर्म करने से विद्या द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी तो विद्या द्वारा होगी विद्या मतलब ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्मोपासना यही भक्ति है विनाशी फल की आगे देखना विनाशी फल की कामना से रहित है कौन नचकेता आप देखेंगे इसी बल्ली का सत्ताईस से लेकर उन्तीस मंत्रों में नचकेता ने विनाशी फलों की बहुत निंदा की है धर्मराज तो सामने दिखा रहे हैं ये सुंदर अप्सराय हैं ये भोग्य पदार्थ हैं ये सब ले लीजिए 100 वर्ष जीने वाले आप जो है पुत्र ले लीजिए पौत्र ले लीजिए संपूर्ण ब्रह्मांड का साम्राज्य ले लीजिए परिचर्या के लिए सदा तैयार ये अपरमणिया ले लीजिए क्या क्या उनको प्रलोभन दे रहे हैं तो उसने बोल दिया है नष्ट कहता सब तुम्हारी वस्तु में तुम्हारे पास ही बनी रहे हैं हाँ। तो बोले तो सभी इंद्रियों का क्षण तेज नष्ट कर देती हैं और ये सब अनिष्टकारी ऐसा स्पष्ट उसने निंदा की है तो नचकेता विनाशी फल की कामना से रहित है इसीलिए विनाशी फलों की निंदा की है तो जो जो विनाशी फलों की निंदा कर रहा है तो विनाशी फल के साधन की प्रार्थना कर सकता है तो फिर जो स्वर्गम ऐसा शब्द का प्रयोग है वो विनाशी फल के साधन के लिए है किसके लिए है मोक्ष के साधन के लिए है इस प्रकार विनाशी फल के साधन की सात्वम अग्निम स्वर्गम अध्यय स्वर्गम का स्वर्ग का साधन तो विनाशी फल तो चाहता नहीं है तो विनाशी फल इस प्रकार विनाशी फल के साधन की प्रार्थना नहीं कर सकता है उसने तो अविनाशी मोक्ष के साधन की ही प्रार्थना की है अतः स्वर्ग शब्द मोक्ष का ही बोधक है किसका बोधक है मोक्ष। पूर्व पक्ष यह है कि स्वर्ग शब्द यहाँ मोक्ष का बोधक नहीं है स्वर्ग शब्द देवलोक का बोधक तो है किसका बोधक है पूर्व पक्ष ही शंका कर रहा है देखो एक जमिनी सूत्र है स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्ट सह स लेना है विश्वित याग का फल mm. Mm. देखो थोड़ा ध्यान दीजिए mm. दर्श पूर्णमाशा भ्याम स्वर्ग कामो यजे दर्श पूर्णमाशा स्वर्ग कामों स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य दर्श पूर्ण मास याग करे स्वर्ग की कामना करने वाला मनुष्य क्या करे mm. mm. तो दर्श पूर्ण तो दर्श पूर्ण जिस वाक्य में कहा गया वही पर स्वर्ग फल भी कहा गया है ज्योतिष को मेन स्वर्ग कामा कि ज्योतिष स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य ज्योतिषो को याद करे तो फल साक्षात कहा जा रहा है ना ज्योतिषो में यजेत स्वर्ग कामा उद्भिदा यजेत पशु काम पशु की कामना वाला व्यक्ति उद्भिद याद करे तो फल भी कहा जाता है कारिरी यजेत वृष्टि कामा वृष्टि की कामना वाला व्यक्ति करीरी याद करे तो वृष्टि आदि फल साक्षात कहे गए अब ये जो है ना विश्वजिता यजेत एक वाक्य है क्या है विश्वजिता विश्वजीत याग करना चाहिए तो यहाँ पर फल तो नहीं कहा गया तो इस वाक्य को सुन करके ऐसा ऐसी जिज्ञासा होती है कि इसका फल क्या होगा या फल तो कुछ नहीं कहा गया तो फल के निर्णय के लिए ये जमीनी ने सूत्र बनाया है सह है, स्वर्ग सात है विश्ववीत यागस्त फलम याग का फल विश्वजीत याग का फल स्वर्ग होगा विश्व याग का फल क्या होगा क्यों क्योंकि विश्वजीता ये सामान्य रूप से विधान किया गया ना सब के लिए तो विश्वविद्याग का फल स्वर्ग होगा क्योंकि सर्वान प्रति अविशिष्ट अविशिष्ट कर्त होता है कि सामान्यता, क्योंकि सभी के प्रति सामान्य रूप से इष्ट है कौन? स्वर्ग स्वर्ग है। का फल क्योंकि स्वर्ग सभी को सामान्य रूप से इष्ट है स्वर्ग सभी चाहते हैं, इसलिए विश्व का फल क्या माना गया है स्वर्ग माना गया है क्योंकि स्वर्ग सामान्य रूप से सभी को इष्ट है लगाइए तो इत्यादि प्रयोगों में मोक्ष के विरोधी अर्थ में स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है स्वर्ग की प्रसिद्धि तो मोक्ष के विरोधी अर्थ में है कि स्वर्ग चाहिए मोक्ष चाहिए हाँ। इत्यादि प्रयोगों में मोक्ष के विरोधी अर्थ में स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है इसलिए वह वह का मतलब स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक नहीं हो सकता है ध्रुव और सूर्य के मध्य में ध्रुव और सूर्य के मध्य में चौदह लाख योजन विस्तार वाला जो स्थान है लोक की स्थिति का विचार करने वालों ने उसे स्वर्गलोक कहा है विष्णु पुराण का वचन ध्रुव सूर्या चतुर्दश ध्रुव लोक और सूर्य द्रू पर योजन चतुर्दश योजन चतुर्दश लाख योजन वाला न्यूतानी चतुर्दश का चतुर्दश लाख योजन वाला जो स्थान है लोक संस्थान चिंतक ही लोक की स्थिति का विचार करने वालों ने सह स्वर्ग लोक का कथित उसे स्वर्ग लोग कहा है तो इस पुराण वचन के अनुसार ध्रुव और सूर्य का मध्यवर्ती देव लोक ही स्वर्ग शब्द का अर्थ है उसका मोक्ष अर्थ नहीं हो सकता है ये यहाँ पर शंका हुई देख लो शब्दों को आप भी जाओ तो सौ दोनों अर्थ किया है सौ का एक नहीं? नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ स्वर्ग शब्द का अनुसार स्वर्ग शब्द मोक्ष के विरोधी अर्थ में प्रसिद्ध है तो और जैसे कि विष्णु पुराण में स्वर्ग लोक किसको कहा गया है ध्रुव लोक और सूर्य लोक के मध्यवर्ती स्थान को कहा गया है तो मोक्ष स्थान है क्या नहीं। है नहीं।, नहीं है तो इससे स्पष्ट इस है स्वर्ग शब्द का मोक्ष अर्थ नहीं है देवलोक अर्थ विष्णु पुराण में स्वर्गलोक जिसको कहा गया है वो क्या है देवलोकी तो है हु? विष्णु पुराण में जिसको स्वर्गलोक कहा गया हुआ देवलोक है इससे स्पष्ट इस है कि की स्वर्गलोक शब्द का अर्थ मोक्ष नहीं हो सकता है अब समाधान देखना स्वर्ग शब्द का मुख्य वृत्ति से ही मोक्ष अर्थ होता है मिला दो वृत्ति होती है मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति गौड़ी वृत्ति लक्षणा वृत्ति कि स्वर्ग शब्द का मुख्य वृत्ति से ही मोक्ष होता है। बिति, बिति हाँ जी, शक्ति मोक्षवृत्ति कहते हैं अविधावृत्ति कहते हैं सुख ही स्वर्ग ये साबरभा में है स्वर्ग किसको कहते हैं प्रीति को प्रीति ही स्वर्ग है प्रीति का मतलब क्या सुख सुख ही स्वर्ग है साबरभाष में और साबरभाष की टीका तुप टीका तुप टीका कुमारित भट्टी लिखी हुई है तुप टुप टीका <laughs> अब देख अर्थ फिर कल देखिएगा ये पहरा पूरा करना है ट्रुप टीका देखेंगे सही निरत प्रीति स से क्या लेना है कि स्वर्ग है। मतलब ये निरत् प्रीति रूप स्वर्ग है प्रीति करते सुख निरस्त सुख रूप स्वर्ग है निरस्य सुख रूप क्या है प्रीति करते सुख और सा का क्या अर्थ है स्वर्ग स्वर्ग क्या है निरस्य प्रीति रूप मतलब निरस्य सुख रूप स्वर्ग है कैसा सुख है निरचे सुख मतलब जिससे बढ़कर कोई सुख ना हो ये टुपटिका में आया और जैमिनी न्यायमाला विस्तर एक ग्रंथ है पूर्वी मानसा का माधुवाचार्य का कृत है तो इसमें बताया स्वर्ग शब्द उत्कृष्टे सुखे है कि की स्वर्ग शब्द उत्कृष्ट सुख में रूढ़ स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध उत्कृष्ट सुख में मतलब निरस्ते सुख में सबसे बड़े सुख में कौन सा शब्द प्रसिद्ध है स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है हाँ जिसे देखना हाँ, सुख तो अलग अलग मतलब क्या है जैसे सुख में तो तारतम्य है ना इसमें इसमें उसमें देखिए जो मोक्ष रूप सुख है वो निश्चय है और बाकी सब साध्य सुख है जैसे आपने को कोई एक वस्तु मिल गई सुख हुआ उससे अच्छी वस्तु मिल जाए तो और सुख होगा फिर और सुख होगा एक ही और जमनी माला बिस्तर है स्वर्ग निरत से सुख्या स्वर पुरुषा नाम स्थ इसका अर्थ है कि स्वर्ग निरत से सुखरूप होने से स्वर्ग निरसुखरूप होने से सभी पुरुषों को इष्ट है सभी पुरुषों को क्यों इष्ट है क्योंकि निरत से सुखरूप है निरत से सुखरूप है बताइए तो पूर्व मीमांसा ग्रंथों से भी ये लगता है कि स्वर्ग शब्द कैसा है निरस्त सुख का वाचक है बात है समझ में पर है क्या समस्या कि मोक्ष का विचार मीमांसक नहीं कर पाते हैं है, है ना मोक्ष के उनके यहाँ कोई वर्णन नहीं है इस प्रकार पूर्व मीमांसकों ने स्वर्ग शब्द को निरस्ते सुख का वाचक माना है लग गया किंतु निरस्त सुख वह है जो एक बार प्राप्त होने पर सदा बना रहे जिससे कभी चुट न होना पड़े ये निरस्ते सुख का अर्थ पूर्वी वांसा में नहीं मिलेगा निरस्ते सुख का बोध बोधा कहे तो कहेंगे पर ऐसा वो नहीं अर्थ करते हैं ऐसा तो कर्म से मिलेगा क्या वो वहां तो कर्म का ही विचार है इस प्रकार पूर्वी ने स्वर्ग शब्द को निरस्ते सुख का वाचक माना है किंतु निरस्त सुख वह है जो एक बार प्राप्त होने पर सदा बना रहे जिससे कभी चुत न होना पड़े ऐसा सुख मोक्षी है इसलिए यह स्वर्ग शब्द का वाच्य है स्वर शब्द का वाच्य कौन ने बोलो बोलो बोलो है? हाँ ठीक है और मोक्ष और मोक्ष किम रूप है निश्चय सुख रूप हाँ तो ऐसे ऐसा सुख मोक्ष ही है इसलिए यह मतलब मोक्ष स्वर्ग शब्द का वाच्य है देव लोक और उसमें प्राप्त होने वाला सुख वैसा नहीं है देव लोक और उसमें प्राप्त होने वाला सुख वैसा नहीं। नहीं। कैसा नहीं है निर से, से सुख नहीं है नहीं। और जो एक बार प्राप्त होने पर सदा बना रहे चुख होना पड़े ऐसा तो नहीं है ना ऐसा <laughs> और देखिए हाँ वह साथी से सुख है देव लोक में प्राप्त होने वाला सुख कैसा है कौन कौन देव लोक और उसमें प्राप्त होने वाला सुख ये दोनों ही कैसे है से सुख है और साथ से सुख भी स्वर्ग शब्द का वाच्य है सात से सुख क्या है स्वर्ग शब्द का तो स्वर्ग शब्द के वाच्य दोनों हो गए सुख भी हो गए और निरस्त सुख भी हो गए दोनों हो गए ना ऐसा जैसे ते अच्छा तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम यहाँ स्वर्ग किसका वाच्य है देवलोक का स्वर्गलोक शब्द यहाँ देवलोक का वाचक है तो यहाँ पर सात सुख ऐसा लगाइए जैसे पार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रथा का पुत्र प्रथा के पुत्र को कहते हैं पार्थ प्रथा सत्यम पार्था तो पार्थ मतलब कुंती तो कुंती के सभी पुत्रों के लिए क्या शब्द आता है आ सकता है जैसे पार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रथा का पुत्र किंतु पार्थ शब्द का अर्जुन में प्रचुर प्रयोग देखा जाता है अर्जुन में प्रचुर लगाइए आगे प्रथा के अन्य पुत्रों में प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वे पार्थ शब्द के वाच्यार ही है कौन पार्थ शब्द के वाच्यर्थ हैं? प्रथा के कौन से पुत्र अन्य अन्य पुत्रों में प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वे पार्थ शब्द के वाचार्थी है पता है समझ में प्रचुर प्रयोग तो अर्जुन में होता है अन्य में प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वे पार्थ शब्द के वाक्य है वैसे ही स्वर्ग शब्द का ध्रुव और सूर्य के मध्यवर्ती लोक में प्रचुर प्रयोग देखा जाता है ये विष्णु पुराण है ना स्वर्ग लोग प्रसिद्ध है ऊपर के लोग में तो प्रचुर प्रयोग उसमें देखा जाता है और निरत में प्रचुर प्रयोग नहीं देखा जाता है फिर भी वह स्वर्ग शब्द का वाच्यार्थी है। मुख्यार्थ क्या है वाच्यार्थ है। ही प्रचुर ना होने पर भी वाच्यार्थ है एक उदाहरण देखो अगले पहला में याज्ञिक विद्वान बर्री और आज्य शब्दों को समझो बर्री का अर्थ होता है कुश कुश विशेष है और आज्य का अर्थ होता है घृत पर याज्ञिक विद्वान संस्कृत तीर्ण के लिए मतलब संस्कार से युक्त तीर्ण के लिए आज बर्री शब्द का प्रयोग करते हैं और संस्कार से युक्त घृत के लिए आज शब्द का प्रयोग करते हैं लगाइए याज्ञ विद्वानों के द्वारा बर्री और राज्य आदि शब्दों का क्रमशः संस्कृत तीर्ण और संस्कृत आदि में प्रयोग किया जाता है याज्ञिक विद्वान बर्री किसको कहेंगे संस्कृत तीर्ण को या संस्कृत बर्जी को और आज किसे कहेंगे संस्कृत घृत को संस्कार से युक्त घृत को संस्कार हर चीज का होता है है दे ना? घृद को आज्ञावेक्षण पत्नी उसको देखती है यजमान की यजमान की पत्नी आज्ञावेक्षण करेगी घृज देखेगी देखे देखे देखे। तो उससे क्या उसका एक संस्कार हो जाता है कीड़ा है तो नहीं कीड़ा हो नहीं कीड़ा नहीं होता है ऐसा तो अब बर्री का क्या है की मंत्र ऐसी उनको काटो मंत्र पढ़ करके काटना बर्री ते सदरम सोनम ते सतन नहीं बर्री के संस्कार के लिए ऐसा याद नहीं एक मंत्र है उसको पढ़ करके काटना है तो बर्री का संस्कार हो गया बिना मंत्र पड़ेगा काट देंगे तो संस्कार नहीं, नहीं होगा का तो संस्कार से युक्त तो वस्तु का ही प्रयोग होता है काम ऐसा आगे देखिए हाँ लगाइए लगाइएिक विद्वानों के द्वारा बर्री और राज्य शब्दों का क्रमशः संस्कृत और संस्कृत घृत में प्रयोग किया जाता है असंस्कृत और में नहीं किया जाता फिर भी वे शब्द असंस्कृत तीर्ण और असंस्कृत घृत के भी वाचक हैं कौन बर्री और राज्य याज्ञ विद्वान प्रयोग न करें तो भी वाचक है की याज्ञिक विद्वान तो यज्ञ में उपयोगी जो वस्तुए ये मतलब है उनका उपयोग करते हैं इसलिए वैसे शब्द बोलते हैं कुछ लोगों है के द्वारा मतलब यादित विद्वानों के द्वारा बर्री आजादी शब्दों का संस्कृत अर्थों में प्रयोग न करने से उन अर्थों में शब्द की शक्ति का अभाव सिद्ध नहीं होता लगता समझ में अतः बर्री आजादी शब्द तिरणवादी जाति के बोधक है बर्री शब्द तिरणत्व जाति का बोधक है तिरणत्व जाति तो संस्कृत तीर्ण और संस्कृत दोनों में रहती है तिरणत्व जाति तो संस्कृत तो तो और संस्कृत तो तो दोनों में रहती है तो दोनों का बोधक हो जाता है का बोधक है और आज शब्द आज जाति का बोधक है तो आज जाति तो संस्कृत और संस्कृत घृत दोनों में रहती है संस्कृत राज्य और संस्कृत राज्य में बात है समझ में ऐसा पूर्व मीमांसा के बर्री राज्य अधिकरण में निर्णय किया गया है वहां निर्णय किया गया है की दोनों का बोधक है कौन तृण शब्द और बरही शब्द ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से कर दिया है तो तंत्रवार्तिक में भी इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है तो इसी प्रकार इसी प्रकार स्वर्ग शब्द भी दोनों का बोधक है इसी प्रकार स्वर्ग शब्द भी दोनों। हाँ जैसे कि ये याज्ञिक लोग स्वर्ग शब्द का प्रयोग मोक्ष में स्वर्ग शब्द का प्रयोग देवलोक में करते हैं और मोक्ष में प्रयोग नहीं करते हैं तो भी मोक्ष अर्थ में उसका प्रयोग होगा अभाव सिद्ध नहीं होगा हाँ कितना अपना होना देखा। ओम शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव शंकर माधव